सबको आदेश दिया उधर भगवान ने सभा का विसर्जन किया सारे देवता बानर, बानर रूप में आश्रय लेकर के अलग अलग अवतरित होकर के आ गए इंद्र के अंश से बाली सूर्य के अंश से सुग्रीव बृहस्पति के अंश से तार वायु के अंश से हनुमान जी महाराज अग्नि के अंश से नील अश्विनी कुमारों के अंश से मैंद और द्विविध और भगवान ब्रह्मा जी महाराज के अंश से जामवंत जी महाराज जन्म लेकर के आ गए इसी प्रकार असंख्य पानर रूप धारण करके देवता ंड का रण्य में विराजित तो हो गए प्रतीक्षा कर रहे हैं कब हमारे प्रभु आएंगे उधर देवता पहुंच गए हैं परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती चली जाती हैं रावण का आतंक बढ़ता चला जाता है और इधर आज पुत्र यज्ञ की पूर्णा होती हुई है बोले यज्ञ नारायण भगवान की यज्ञ पूर्ण हुआ यज्ञ कुंड से एक दिव्य महापुरुष चरु लेकर के खीर लेकर के यज्ञ भगवान का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए दशरथ जी महाराज के हाथों में वो प्रसाद देकर के कहा राजन तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा अपनी इन महारानियों को प्रसाद बांट दीजिए दशरथ जी महाराज ने उन महापुरुष से जो चरु प्राप्त किया था खीर पाई थी आधी कौशल्या को और देखो इस वितरण में असमानता है प्रसाद बांटने में बराबरी नहीं की गई है फिर भी किसी को होश नहीं है कि किसको कम मिला किसको ज्यादा मिला जहां कम और अधिक का भेद है प्रसाद माने प्रसाद होता है वहां यह विचार नहीं करना चाहिए कि मुझको कम मिला है कि ज्यादा मिला है और जिसका ध्यान चला गया कि मुझको कम मिला उसको ज्यादा मिला मुझको अच्छा नहीं मिला उसको अच्छा दिया है वहां प्रसाद खत्म हो गया वह वस्तु रह जाएगी ऐसा बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की एक महात्मा थे बड़े अच्छे विरक्त महात्मा उनके पास में जो भी आ जाए तुरंत पटवा देते थे कि ले जाओ बाटो बाटो परंतु मनमोजी मौजी मात महात्मा थे किसी के हाथ में चार केला रख दें किसी के हाथ में एक केला रख दें किसी की पीठ पर थपकी मार दें किसी को खाली लौटा दें किसी को पूरा डिब्बा दे दे मिठाई का और किसी को बात भी ना करें कहते महात्मा विद्वान है महात्मा विरक्त है अपने लिए नहीं सब अच्छाई है परंतु प्रसाद बांटने में भेद क्यों करते हैं ये धीरे धीरे आपस में समाज में चर्चा चली बात बढ़ते बढ़ते महात्मा जी तक भी पहुंच गई लोगों ने कहा बाबा आपने सब अच्छाइया है परंतु प्रसाद बांटने में आप पक्षपात क्यों करते हैं महात्मा को बहुत हंसी आई उसने कहा भैया मैंने तो कभी पक्षपात नहीं किया मैंने किसी का चेहरा देख करके कभी प्रसाद नहीं दिया जो हाथ में आ गया वो दे दिया पर नहीं बाबा मेरे साथ ऐसा हुआ मुझको तब इतना दिया उसको उतना दिया तो महात्मा ने फिर कहा नहीं नहीं भैया मैंने प्रसाद दिया है मैंने वजन नहीं दिया किसी को मैंने कोई वस्तु नहीं दी तो प्रसाद की मात्रा नहीं होती प्रसाद की क्वालिटी नहीं होती प्रसाद माने प्रसाद होता है फिर भी लोग नहीं माने तो महात्मा ने कहा कि तुम कभी डॉक्टर के यहां गए हो लोग बहुत बैठे थे बोले बाबा बात को काटो मत बात को बदलो मत साफ बताओ कि आप प्रसाद बांटने में पक्षपात क्यों करते हो महात्मा ने कहा भैया मैं तुम्हारा उत्तर दे रहा हूं आप कभी डॉक्टर के यहां गए हो लोगों ने कहा जाते ही हैं जब बीमार होते हैं बोले डॉक्टर बैठा होता है मरीज आते रहते हैं रोगी आते हैं और डॉक्टर किसी की नब्ज देखकर के लौटा देता है किसी को एक गोली देता है किसी को चार गोली खाने को देता है किसी को कहता है ये सब दवा तुमको खानी पड़ेगी नहीं खाओगे तो मर जाओगे बोले हां बाबा ऐसा तो होता है तो महात्मा ने कहा कि जब डॉक्टर के द्वारा दी गई दवा के भेद में तुमको भेद नहीं दिखाई देता है तो मुझे महात्मा के प्रसाद बांटने में तुमको भेद क्यों दिखाई देता भी आता है कि मेरा सर फटता है डॉक्टर साहब जरा तो वो डॉक्टर अनुभवी होगा उसको देखेगा कहेगा सोया नहीं होगा तो कुछ बता देगा बिना दवाई के भेज देगा जाओ पानी पी लेना ठीक से दो टाइम भोजन मत करना जाओ ठीक हो जाओगे और किसी को दो टेबलेट देगा किसी को एक टेबलेट देगा किसी को बहुत सारी दवा देकर के कहेगा कि ठीक से खाना अरे भैया जैसे डॉक्टर रोगी की मनोदशा को देखकर के दवा में भेद करता है वैसे ही महात्मा भी अपनी मर्जी से प्रसाद में भेद करता है ऐसा डॉक्टर के जैसा यहां घटाओ किसी के मुख को देखकर के लग जाता है कि इसको बहुत दवा की जरूरत नहीं ये तो पहले से ही आनंद में है और कोई इतना थका हुआ इतना उदास इतना दुखी मनो सब कुछ लुट गया हो उसके बूझे हुए चेहरे को देख करके मन में भाव आ जाए पीठ पर हाथ रख दे अधिक प्रसाद खिला दे कुछ मीठी मीठी बातें करके हंसा दे तो ये महात्मा भी तो डॉक्टरी होता है प्रसाद जब मिले तो भेदभाव करने वाला क्या करता है उधर ध्यान मत दो हमको क्या मिला किसको क्या मिला उधर ध्यान मत दो उधर ध्यान चला गया तो तुम्हारे प्रसाद में जो देता है वो दिव्यता खत्म हो जाएगी उस प्रसाद में जो हमारे मन को पवित्र करने की सामर्थ्य है वो प्रसाद के पवित्र करने की सामर्थ्य चली जाएगी किसको केला मिला किसको सेब मिला किसको अनार मिला किसको पपीता मिला ये इधर ध्यान मत दीजिए एक कण भी प्रसाद मिल गया तो वह भी हमारे मन को पवित्र कर देगा और मन भर में मिला तो कुछ भी नहीं होगा रानी बड़ी रानी को कौशल्या को इतना ज्यादा दिया है कि को इतना मिला है सुमित्रा को इतना मिला है वहां झगड़ा नहीं हुआ सिर्फ सबकी दृष्टि है कि आज हमारे घर में आनंद आ रहा है आज हमारे घर में परमानंद आने वाला है आज लोगों की बुद्धि में लोगों की दृष्टि में भेद नहीं है सकल भेदों का समन करने वाला अवहेद परमात्मा जहां आने वाला होगा वहां भिन्नता नहीं होगी वहां विषमता नहीं होगी वहां कलह नहीं हो सकता आधा आधा चलू कौशल्या माता को दिया गया और आधा जो शेष बचा बुक केकई को दिया गया फिर दोनों के हाथ से कुछ कुछ निकलवा करके सुमित्रा जी को दे दिया गया अब अवशिष्टार्धम ददौ पुत्रार्थ कारणा, इस प्रकार तीनों की तीनों रानियों को चलो का वितरण हो गया समय पर माता कौशल्या के मंगल में बुखार बिंदु पर प्रसन्नता की दिव्य आभा खेल रही है अयोध्या पहले भी बहुत अच्छी थी परंतु अब तो अयोध्या का वातावरण और भी सुरम्य हो गया दिशाएं सब शांत तो हो गई भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का अवतरण चैत्र के महीने में हुआ चैत्र में भी भगवान ने शुक्ल पक्ष का चयन किया शुक्ल पक्ष में भी भगवान ने नवमी तिथि को चुना और नवमी तिथि में भी भगवान ने मध्यान्ह के दोपहर के समय को चुना महापुरुषों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव दिए चैत्र का महीना क्यों चुना बोले चैत्र के महीने में बसंत ऋतु तो होता है चैत्र के महीने में कौन सा ऋतु होता है बसंत होता है ना बोले बसंत क्या है बोले छह ऋतुओं में बसंत ऋतुओं का राजा है अरे हम राजा के घर में जा रहे हैं हम राजा रामचंद्र बनकर के प्रसिद्ध होंगे तो राजा तो राजा के साथ ही ना अपना संबंध बनाएगा इसलिए ऋतुराज बसंत को चुना भगवान ने कहा मुझको संत बहुत प्यारे लगते हैं तो जिसको संत बहुत प्यारे होंगे उसको बसंत भी बहुत प्यारा बसंत भी बहुत प्यारा होगा बसंत की एक विशेषता है कि दुनिया में जब वसंत का पदार्पण होता है तो चारों ओर सुगंधी सुगंधी होती है चारों ओर सुंदरता सुंदरता होती है वसंत की एक विशेषता है इन दिनों में कोई पौधा कोई पेड़ रोपा जाता है उसके होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है पूरी की पूरी पृथ्वी पुष्पों से सची हुई श्रृंगार करके मानो भगवान की स्वागत के लिए तैयार हो गई है शुक्ल पक्ष माने शुक्ल कहते हैं श्वेत वर्ण को जिसके जीवन में कोई दाग नहीं है अभित्रता नहीं है कोई वासना नहीं है जो प्रकाश का प्रतीक है ऐसे शुक्ल पक्ष को भगवान ने चुना चुना का समय क्यों चुना? बोले भगवान ने मन में सोचा कि मैं सूर्य वंश में जा रहा हूं और सूर्य दोपहर के समय पूरे यौवन पर होते हैं अथवा ये कहो कि सूर्य भगवान ठीक ऊपर होंगे उनकी आंखों के सामने मेरा अवतरण होगा तो उनको हर्ष होगा अभिजीत मुहूर्त में भगवान ने दोपहर के समय पर नवमी तिथि को चुना नवमी तिथि को चुनने के पीछे एक बहुत सुंदर रहस्य है पांच प्रकार की तिथियां शास्त्र में बताई गई हैं नंदा भद्रा जया रिक्ता और पूर्णा जो नंदा है माने प्रतिपदा ष्ठी और एकादशी दो सात और बारह भद्रा है ऐसे करके सारी तिथियां हैं पांच दस और पंद्रह माने ये पूर्ण तिथियां हैं सारी तिथियों को बड़ा गुमान था बड़ा अभिमान था चतुर्थ नवमी और चतुर्दशी तीनों की तीनों उदास थी जो सबको आनंदित करे वो नंदा जो सबका भद्र करे कल्याण करे वो भद्रा जो सबको जय प्रदान करे वो जया और जो सबको पूर्णता प्रदान करे वो पूर्ण अभी चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी तीनों की तीनों बैठी है भगवान ने पूछा कि तुमको क्या समस्या है बोले प्रभु हमारा नाम तो रिक्तता रखा गया है हम तो खाली हैं कोई मुहूर्त करना हो कोई अच्छा काम करना हो तो लोग कहते नहीं रिक्त तिथि उसमें नहीं करना भगवान यदि हमारा हम इतनी बुरी हैं तो आपने बनाए क्यों तो चतुर्थी थोड़ा ज्यादा हो रही थी गणेश जी को दया आ गई उन्होंने फट से कहा चतुर्थी तू चिंता मत कर आज के बाद में मेरी पूजा तेरी तिथि को होगी इसलिए गणेश चतुर्थी मनाई जाने लगी नौमी बिचारी शांत तो बैठी है चतुर्दशी ने रोना शुरू कर दिया उसने देखा कि चतुर्थी का तो नंबर आ गया अब चतुर्दशी रोने लग गई भगवान शंकर बोले कोई बात नहीं जिसको कोई नहीं मानता उसको मैं स्वीकार करता हूं चलिए शिव चतुर्दशी हो गई नौवीं शाम तो बैठी रहेगी एक शब्द नहीं कहा भगवान ने कहा कि कहो तुम्हारा क्या हाल है बोले प्रभो मैं आपने बनाई हूं मेरे लिए यही बड़े सौभाग्य की बात है मैं हूं आपकी इस दुनिया में हूं आपकी नजर में हूं मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है मैं ठीक हूं भगवान मेरे लिए इतना पर्याप्त है कि मैं हूं एक कोई अंधा व्यक्ति भगवान के दर्शन करने के लिए द्वारिकाधीश जाना चाहता था बहुत दूर से हजारों किलोमीटर से चलकर के आया अंधा आदमी है बड़ी कठिनाइयों के साथ में यात्रा पूरी की और जैसे द्वारिका नाथ के समीप पहुंचने लगा तो बहुत भीड़ थी भीड़ में लोगों को अपनी परवाह होती है दूसरों की नहीं होती तो कोई धक्का लगता है इधर गिर जाता है उधर से ठोकर लगती उधर गिर जाता है एक समझदार से व्यक्ति ने पूछा बाबा तेरे आंखें तो है नहीं तू वहां जाएगा भी तो क्या करेगा जब गिर रहा था ये अंधा बाबा तो किसी भले आदमी को दया आ गई पकड़ करके उठाया और कहा बाबा तुम अंधे हो भगवान के मंदिर में भी पहुंच जाओगे तो क्या फायदा है पर्दा पड़ा कि नहीं पड़ा पट बंद है कि खुले हैं तुमको क्या मतलब है अंधे आदमी वहां जाओगे क्या करोगे तो धक्का खा रहे और कुटिया में बैठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए था उस अंधे ने बड़े गंभीर भाव से शांत होकर के कहा भैया तुमको धन्यवाद तुमने मुझको सहारा देकर के खड़ा किया है इसके लिए धन्यवाद पर बेटा ये भी तुम सत्य कहते हो कि मैं चाहता तो कुटिया में बैठ करके भगवान का नाम ले सकता था और ये भी सच है कि मैं जाऊंगा तो मुझको पता नहीं ठाकुर का पट बंद है कि खुला पर्दा गिरा है कि हटा इतना भी मैं जानता हूं और ये भी जान रहा हूं कि ठोकर खा रहा हूं धक्के खा रहा हूं असुविधा हो रही है पर मुझको एक खुशी है कि मुझको ठोकर भी लग रही है धक्का भी लग रहा है तो भगवान के भक्तों का लग रहा मैं गिरूंगा भी तो भगवान के भक्तों के चरणों में गिरूंगा और गिरते गिरते भगवान के दरवाजे तक तो पहुंच भी गया यह भी सही है कि मैं देख नहीं पाऊंगा परंतु भैया मुझको एक भरोसा है कि ठीक है मेरी आंखें नहीं है परंतु उसकी तो आंख है मेरी नजर नहीं पड़ेगी तो उसकी तो नजर पड़ जाएगी तो बाबा वो आंखें तो यहां भी हैं वो आंखें तो कुटिया में भी थी बोले नहीं नहीं मैं भगवान को दिखाना चाहता हूं प्रभु तुमने नेत्र लेकर के मेरे किसी कर्म का फल दिया होगा परंतु तो मेरे साहस मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि तुम तक आने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं है अरे मैं तुमको देखू ना देखू क्या फर्क पड़ता है तेरी नजर मुझ पर पड़ जाएगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा मैं भगवान को देख लूंगा तो क्या होगा यह बात बहुत छोटी में गंभीर हो गई मैं भगवान को जान लूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे जान लेने से कुछ होने वाला नहीं है और हमारे देख लेने से भी कुछ होने वाला नहीं है हमारे जानने से और हमारे देखने से हमारा भला नहीं होगा हम तो केवल मान लें हम लोगों में जानने की बहुत ज्यादा ललत रहती है कि हम जान जाए ये भी जाने वो भी जाने वो भी जाने वो भी जाने और जितना ज्यादा जानता चला जाता है उतना ज्यादा झंझटों में फंसता चला जाता है जानना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है सब जानते हैं कि भगवान है परंतु तो मान कितने रहे हैं सब जानते हैं कि गौ माता सनातन धर्म की धुरी है पर मानते कितने हैं सब जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए पर मानते कितना है सत्य बराबर क्या है आ, साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप जानते हैं कि नहीं जानते सब जानते हैं परंतु मानते कितना है हम जानते हैं कि संसार में कोई प्रत्यक्ष परमात्मा है तो माता पिता है और माता पिता परमात्मा है ये जानने पर भी माता पिता को परमात्मा कितने लोग मान पाते हैं इसलिए तो जानना बहुत बड़ी बात नहीं है हम मान लें कि माता पिता परमात्मा हैं हम मान लें कि परमात्मा की कृपा दृष्टि हम पर है जानने को तो रावण जानता था कंस जानता था जानना और मानना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है हम जानने के चक्कर में ना फंसे हम मान लें रावण जानता है परंतु मानता नहीं है रावण ने देख लिया भगवान को परंतु नहीं स्वीकार कर पाया नहीं मान पाया और विभीषण जी महाराज जानते नहीं थे मानते थे विभीषण जी महाराज ने भगवान को देखा नहीं था और जैसे हनुमान जी महाराज को तो देखा तो हाथ जोड़ कर के कहा कि अब मोहिभा भरोसा हनुमानता और बिनोहरि कृपा मिले ही नहीं संता विभिश्वर जी महाराज को भरोसा हो गया कि भगवान की कृपा हो गई भगवान की कृपा ना होती तो संत ना मिले होते आप मिल गए और रावण भगवान को देख आया रावण भगवान से दो दो हाथ कर चुका है रावण ने भगवान को जनकपुर में सीता जी के स्वयंवर के समय पर देखा है परंतु तो माना नहीं इसलिए मानना बहुत महत्वपूर्ण है जानना महत्वपूर्ण नहीं है आप मान लीजिए उसी में कल्याण है सूरदास ने कहा भैया संसार की आंखों से तो संसार की गंदगी अंदर आती है इन आंखों के होने से परमात्मा का ये आंखें ना हो तो संसार में कुछ भी नहीं है कहते दुनिया सुनी है शून्य है बेकार है आंख नहीं परंतु सत्य बतावे आंख है इसलिए संसार की बीमारी है सूरदास जी महाराज ने कहा इन आठ वालों से तो मैं ही अच्छा हूं तुलसी बाबा ने कहा कि इन नेत्रों से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता परमात्मा को देखने के लिए क्या चाहिए बोले उग्रही विमल विलोचन हिय के हमारे हृदय की हमारे हृदय के नेत्र खुल जाने चाहिए अर्जुन रात दिन भगवान के साथ रहते हैं भगवान के सखा हैं, शिष्य हैं संबंधी हैं परंतु जब भगवान ने गीता जी का उपदेश किया तो कहा कि नहीं नहीं बेटा अन्य तुम इन नेत्रों से मुझको नहीं देख सकते हो दिव्यम ददा मिते चक्षु हो मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं इन नेत्रों से संसार की गंदगी अंदर जाती है परमात्मा नहीं